hi ने एक बात कही कि आज के दौर में आपका स्वागत है आज की कड़ी में अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मैंने पिछली बार जो बात उठाई थी वृद्धाश्रम की उस पर मुझे बेहद प्रतिक्रियाएं मिली हैं और वो प्रतिक्रियाएं दरअसल किसी बिल्कुल दिल से निकली हुई आवाजें हैं दिल से निकली हुई बातें हैं और सच बात तो यह है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर कि हम सभी कुछ ना कुछ विचार रखते हैं और चाहते हैं कि उस पर और चर्चा हो क्योंकि यह प्रश्न केवल मेरा नहीं है यह प्रश्न सबका है कारण वृद्धावस्था यानी एक ऐसी अवस्था जिससे हम सभी हम सभी शायद उसमें मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं भयभीत रहते हैं और भयभीत होने का कारण क्या है कि हमें अक्षमता का डर लगता है हमें लगता है कि हम इनकेटेट हो जाएंगे यानी हम आज जितना कुछ कर सकते हैं शायद हम उतना नहीं कर पाएंगे और वो डर अपनी क्षमता को पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाने का भय हमारे दिल पे इस तरह का छाता है कि हम उस पूरी अवस्था से ही भयभीत हो जाते हैं तो वृद्धावस्था और वृद्धाश्रम शायद दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं तो मैं आपसे यह बात बता इसलिए रहा हूं क्योंकि मैंने तय किया है कि एक एपिसोड क्यों, ए, ए, इसकी डिमांड आई मेरे पास मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि साहब दूसरों ने क्या कहा दूसरे मतलब उन्होंने किसी का नाम लेके कहा कि उनका इस पर क्या कहना है तो मैं चाहता हूं कि मैं आप सबके सम्मुख मेरे पास जो विचार आए हैं उनको रख दू और मैं कोशिश करूंगा कि अपने अगले अगली बार जब मैं अपनी बात आपसे कहने आऊं तो अपनी बात के बजाय मैं आपकी बात आपको बता दू और मैं इसलिए निवेदन ये करना चाहूंगा कि मेरे जिन मित्रों ने भी आ, मेरे शुभचिंतकों ने भी अभी तक अपने विचार न भेजे हों और वे चाहते हों कुछ कहना तो कृपया अवश्य कह डालिए और आप मुझे जानते हैं कि आप उसको ट्विटर पर भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं मुझे फोन करके बता सकते हैं और फेसबुक पर लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो तो साहब मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का जिन्होंने अभी तक नहीं भेजिए हैं उनकी प्रतीक्षा में रहूंगा और इंतजार करूंगा कि आप कुछ कहें ताकि मैं उसे अपने अगले एपिसोड में अगली बार जब आपसे अपनी बात कहूंगा तो उसमें यह बात कह सकूं मेरा निवेदन यह है कि मुझे थोड़ा समय आप देंगे अवश्य ताकि मैं उन सारे विचारों को एक जगह एकत्र कर सकूं और उनका प्रस्तुतिकरण करने के लिए एक एक संग्रह टाइप का बना सकूं तो यदि आप मुझे पहली फरवरी तक अपने विचार भेज देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा चलिए साहब तो ये तो हो गई पिछले हफ्ते की बात और हां मैंने ट्विटर की बात किया तो ट्विटर हैंडल तो आप जानते हैं हमारा ट्विटर हैंडल एट द रेट हमने एक बात कही एच यूएमएनई के बी डबल ए टी के ए एच आई तो हमने एक बात कही ट्विटर हैंडल पे आप बता सकते हैं या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही आप उस पर बता सकते हैं तो आज की बात हम एक और नया विषय लेकर कर रहे हैं और ये है भगवान बना देना अब आप सोच रहे होंगे साहब ये भगवान बना देना क्या हुआ हां यह बात बिल्कुल सही है कि जब भगवान और इंसान कभी आमने सामने आए तो दोनों ने एक दूसरे को अपनी कृति बताया मैं आ, जो हमारे साथी धर्मावलंबी बहुत आस्तिक विचारधारा के हैं उनसे क्षमा मांगते हुए ये, ये विचार प्रकट कर रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य भगवान की कृति है उसी प्रकार भगवान भी शायद मनुष्य की कृति है अब ये डिबेटेबल है तो मैं सब पहले ही आपसे माफी मांग लेता हूं क्योंकि मैं इस पर डिबेट नहीं कर पाऊंगा अभी केवल आपके सम्मुख अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूं तो अब मगर ये उन भगवान से संबंधित नहीं है यानी कि महामहिम परमात्मा ईश्वर से संबंधित नहीं है ये बात है जब हम किसी इंसान में खुदा ढूंढ लेते हैं किसी इंसान को ही भगवान का दर्जा दे देते हैं वो जो गाने से जिससे हमने शुरुआत की है तुम ही मेरे देवता तुम ही मेरी पूजा वगैरह वगैरह तो वहां पर क्या हो रहा है कि एक महिला अपने पति को ही अपना भगवान बना ले रही है अब देखिए यहां पर फिर डिबेट की बात शुरू हो जाएगी कि पति को भगवान बना लेना क्या ये कोई मतलब इज इट क्वेश्चनेबल इस पे सवाल उठाने की आवश्यकता है तो साहब अब मेरे हिसाब से तो आवश्यकता है आपके हिसाब से हो सकता है ना हो मगर यहां पर मेरा मतलब उस वाले भगवान से कुछ हद तक है क्या होता है कि हम में से कुछ लोग किसी व्यक्ति को किसी न किसी कारण से भगवान बना लेते हैं चाहे वो कारण व्यक्तिगत हो सकते हैं अरे साहब लोग तो बहुत बार तो प्यार मोहब्बत में भगवान बना लेते हैं और खुदा समझ के पूजा करने लगते हैं और कभी कभी साहब भगवान हो जाते हैं अरे आपने सुना नहीं मैं तो आपको एक पर्सनल किस्सा ये बता सकता हूं कि साहब जब हम लोग बैंक में काम करते हुए जूनियर पोजिशन पर थे तो उस वक्त रीजनल मैनेजर साहब जो थे वो भगवान हो जाते थे क्यों क्योंकि कम से कम 40-50 शाखाओं के लोग रीजनल मैनेजर साहब की चर्चा भगवान की तरह किया करते थे यानी कि भगवान कब मुस्कुराए भगवान ने कब नाराज होकर देखा भगवान ने आज क्या भगवान मतलब रीजनल मैनेजर साहब ने कब नाराज होकर क्या कह दिया रीजनल मैनेजर साहब का मूड आज खराब था इस तरह की बातें अक्सर होती रहती है और मैं बैंक के परिप्रेक्ष्य में तो यह बता सकता हूं कि ऐसा बहुत कॉमनली हुआ करता था कभी कभी हम लोग अपने किसी अधिकारी को मतलब रीजनल मैनेजर न सही कोई और अधिकारी को उसको भगवान बना लेते हैं कभी कभी कोई फिल्म एक्टर वो भगवान हो जाते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी वो भगवान हो जाते हैं और साहब यहां तो ये हालत है कि कभी कभार तो लोग मंदिर बना के उनकी पूजा करने लगते हैं अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये भगवान बनाने वाली बात आती क्यों है साहब मेरा मैं यहां पर अपना विचार प्रकट कर रहा हूं ये डेफिनेटली इसमें और भी कई परिप्रेक्ष्यों से इसको देखा जा सकता है मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो कुछ कमी होती है यदि मैं उसको किसी दूसरे के अंदर नहीं पाता हूं तो मुझे लगता है कि वो अगला व्यक्ति मुझसे सुपीरियर है और चूंकि मैं अपनी ऐसी कई कमियों को वैसे तो स्वीकार नहीं करता परंतु उसकी अच्छाइयों को स्वीकार करता रहता हूं तो साहब वो आदमी जो है मेरे मन के अंदर एक ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा स्थान पाता जाता है कभी कभी तो ऐसा होता है कभी उसका दूसरा कारण ये होता है कि मुझे भगवान से कोई लाभ लेने होते हैं कभी तीसरा कारण यह होता है कि मुझे भगवान से होने वाली हानि से बचना होता है यानी कि भैया भगवान ही समझे रहो नाराज हो जाएंगे तो न मालूम क्या कर बैठे तो साहब यह भी एक कारण होता है कि भैया उनको भगवान ही मानू अच्छा एक कारण और भी है वो यह है कि सबको उनको भगवान मानते हैं तो भैया इसलिए हम भी उनको भगवान मानते हैं अब यार बात यहां पर आ जाती है कि अगर आपने किसी को भगवान मान ही लिया तो उसका नतीजा क्या होता है पहली बात तो उसका नतीजा यह होता है कि आप उसके अंध प्रशंसक हो जाते हैं अंध प्रशंसक इसलिए क्योंकि उसकी की हुई हर बात में आपको कुछ ना कुछ अच्छाई नजर आती है यानी आपको लगता है कि साहब जो भी उसने किया वो कुछ अलग है यानी कि वो कुछ सुपीरियर है सुपीरियर मतलब बाकी लोगों की तुलना में कुछ अधिक है अच्छा इसका दूसरा पक्ष ये होता है कि अब हम उसकी किसी भी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते क्यों क्योंकि भगवान है भगवान तो गलती कर ही नहीं सकता अरे भाई जो गलती करेगा वो भगवान नहीं होगा और अगर जिस किसी को हमने भगवान मान ही लिया है तो वो गलती नहीं कर सकता यार ऐसा होता तो है नहीं क्योंकि मेरे विचार में वो भगवान जो अदृश्य सर्वशक्तिमान सब जगह पर रहने वाला यानी कि ओमनी पोर्टेंट ओमनी प्रेजेंट भगवान जो है वह तो एक सत्ता है उसका कोई रूप तो है नहीं आप अपने हिसाब से उसको रूप दे दे देते हैं परंतु वो कोई यदि वास्तविक व्यक्तियों में उसको ढूंढने लगा जाए तो अभी तो बड़ा मुश्किल काम है आप हर व्यक्ति में यानी जो भी मनुष्य पैदा हुआ है जन्म लिया है जो मरेगा उसके अंदर सिर्फ गुण ही गुण हो ये तो असंभव है क्योंकि यदि वो सौ लोगों के लिए गुण होगा तो हो सकता है दो चार लोगों ने उसके अवगुण की भी जानकारी रखी हो मगर परेशानी क्या होती है कि हम जिन्होंने उसको अपना भगवान माना होता है हम उसके उन अवगुणों को स्वीकार नहीं कर पाते अच्छा अब जब हम अवगुणों को स्वीकार नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं कि बात काटने लगते हैं देखिए आजकल राजनीति के स्तर पर अक्सर भक्त शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और ऑब्वियसली जब आप भक्त कहते हैं तो एक तरफ भक्त होगा तो दूसरे सिरे पर भगवान आ जाएगा तो मेरे हिसाब से ये ये शब्द का इस्तेमाल ही गलत है भक्त और भगवान मनुष्य और मनुष्य के बीच का रिश्ता तो हो ही नहीं सकता अब यहां पर एक बात और आती है अब जरा उस भगवान उस ईश्वर उस खुदा के नजरिए से भी सोचिए जिसको कि आपने उठा करके मानव से अति मानव के, स्टे, के स्टे, स्टेचर पर यानी कि उसके आ, क्या कहते हैं उसके स्टॉल पर बैठा दिया है आपने कह दिया कि भाई ये भगवान है और उनको आपने वहां ले जाकर बैठा दिया अब नतीजा क्या होता है उस बेचारे के लिए उसके लिए आपके, आपके कारण उसको मजबूरी यह हो जाती है कि अब उसको भगवान का रोल प्ले करना पड़ता है तो उसकी जो नेचुरल इट नैचुरलनेस है यानी प्राकृतिकता जो है वो समाप्त हो जाती है प्राकृतिकता समाप्त हो जाने से वो एक एबनॉर्मल एक अनैचुरल चीज बन जाता है मैं यहां पर आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा अक्सर कहा जाता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव गुरुदेवो भव यानी कि माता पिता गुरु सब देव हैं हां सब हम सब लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं मगर माता पिता गुरु देव होने के साथ साथ मनुष्य भी तो है और उनका संबंध माता पिता गुरु का हमारे साथ एक संबंध है परंतु उसके अलावा जो हमारी माता है वो किसी की बहन भी है किसी की पत्नी भी है किसी की मित्र भी है किसी की बेटी भी है तो अब अगर भगवान बना दिया आपने उनको तो मैं तो उनको यदि वो अपनी दोस्त के साथ हैं तो मैं तो वहां भी उनको भगवान ही समझना चाहूंगा जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं कि मैं हमारे पिताजी हमारे पिताजी साधारण मनुष्य थे परंतु हम लोगों को तो हमेशा से यही बताया गया साहब पितृ देवो भा पिताजी देवता है अब जब हमने पिताजी को देखा कि वो अपने किसी मतलब वो अक्सर सेमी पुलिस विभाग एक्साइज विभाग में काम करते थे तो अक्सर लोगों को मारपीटाई या थोड़ा डांटना फटकारना कभी किसी को शायद दो चार अपशब्द भी कह देना ये भी उनके रोल में शामिल था तो अब कभी कभार जब हम काफी देखे थोड़ा बड़े हो गए तब उसके बाद तो हम समझदार हो गए थे मगर जब तक हम बच्चे थे तब तक हमें बड़ा आश्चर्य होता था यार कि ये कैसे कि अगर ये भगवान है पितृदेवो भव कहा गया है और ये तो भाई साहब दूसरे को मार रहे गाली दे रहे तो भैया ये कैसे भगवान हो गए अब बाल मन में ये सब प्रश्न उठने बड़े स्वाभाविक हैं मैं मेरे को लगता है कि ये स्वाभाविक प्रश्न है अच्छा फिर कभी मैं अपने बारे में ही बता रहा हूं हमने देखा कि हमारे कुछ उच्चाधिकारी जिनको कि हम भगवान के स्तर पे समझते थे परंतु जब उनकी गतिविधियां कार्यवाहियां देखी कि यार वो किसी का फेवर कर रहे हैं वो हमसे बुला के ही कह रहे हैं कि भलाने का कुछ कागज जो है उसमें थोड़ी गड़बड़ कर दो अब हमें बड़ा आश्चर्य होता था भाई कि यार ये कह रहे हैं उसकी चिट्ठी अभी न निकाल अभी हलबड़ी नहीं है हमने कहा यार ये तो भगवान थे तो इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया कि भाई फलाने का काम अभी मत करो भगवान होने के नाते तो इनको सबका काम बराबरी से करना चाहिए अब साहब ये तो हमारे बड़े होने के बाद भी हमारे दिमाग में ये सवाल उठते रहे तो फिर हमने ये निश्चय किया कि ये भाई साहब भगवान नहीं है अब यार भगवान नहीं है यहां पर देखिए अब मैं आपको एक इस समस्या का एक और पक्ष दिखा रहा हूं जैसे ही हमने अपने मन में तय कर लिया कि यह भगवान नहीं है मगर हमारे बाकी साथी तो उनको भगवान मानते रहे नतीजा क्या हुआ नतीजा यह हुआ कि साहब हम उनकी गुड बुक्स से निकल के बैड बुक्स में आ गए यार अच्छा हमको खामियाजा मिला कि भैया हम तो कुछ दिनों तक अच्छे भले उनको भगवान मान रहे थे अभी आज मानना छोड़ा और पहुंच गए बैड बुक्स के अंदर अब यार देखिए बैड बुक्स के अंदर पहुंच जाने का हमारे आ, मतलब हमारे बैंक के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ये होता है कि भैया आपका आपके फेवर में काम नहीं किया जाएगा जरूरी नहीं कि वो आपके अगेंस्ट हो जाए तो यार हमारे यहां तो मतलब बैंक की हालत यह थी कि आपके फेवर में काम नहीं किया जाएगा तो वो आपके अगेंस्ट है हो गया उसका आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई आपसे खुश नहीं है तो यहां पर खुश नहीं का एक खुश और नाखुश के बीच वाला जो स्तर होता है ना वो नहीं होता है यानी जो खुश नहीं है वो नाखुश है क्योंकि क्या करते थे कि भाई अगर वो आपसे खुश हैं यानी अगर आपने उनको भगवान बना रखा है तो आपको वो प्रसाद में कुछ फूल और बताशा देते रहेंगे यानी जब भी कभी फेवर देने का मौका आएगा तो वो आपको फेवर देंगे और जब फेवर देने का मौका नहीं आएगा मतलब मौका आएगा और आपने उनको भगवान नहीं माना हुआ है तो भैया वो आपको फूल पत्ती प्रसाद नहीं देंगे तो यार ये तो आपके अगेंस्ट हुई गई बात मुझे पता है हमारे एक जनरल मैनेजर साहब थे जिनको जिनके लिए कि मैंने शायद एक बार पहले भी कहा था कि मैं भगवान से उनके लिए मेरे मन में जितनी दुर्भावनाएं हैं वो सब रखे हुए हूं और चाहता हूं कि वो एक दिन किसी कष्टदायी स्थिति में पढ़कर मेरे सम्मुख आवे और मैं तब उनको अपने जेब से निकाल के पांच रुपए का नोट जरूर दान में दे दूं ऐसे मेरी तमन्ना है मगर अब ये तमन्ना पूरी न होगी क्योंकि जनरल मैनेजर थे रिटायर हुए हैं अच्छा भला पैसा बनाए होंगे और वैसे भी वो कोई ज्यादा ईमानदार आदमी थे नहीं तो मगर अब आपको बताऊं उनको वो ये अप, अपेक्षा करते थे कि भैया जनरल मैनेजर हूं तो मेरे को भगवान समझा जाएगा अच्छा हम ऐसे मतलब दुष्ट या शातिर आदमी थे कि हमने पहले ही तय कर लिया था कि जनरल मैनेजर स्तर के आदमी को तो भगवान नहीं है मानेंगे अरे हमने भी साहब अपना स्टैंडर्ड बना रखा था हमने तय किया था कि अरे कम से कम सीजीएम होवे तब भगवान माने मगर ऐसा होता सीजीएम मतलब चीफ जनरल मैनेजर तो मगर ऐसा हमें मौका ही नहीं मिला यार कोई ऐसा चीफ जनरल मैनेजर है नहीं मिला जिसको भगवान माने एका दोस्त लोग हो गए चीफ जनरल मैनेजर मगर अब साले उनको भगवान मानना मुश्किल हो गया तो खैर छोड़िए तो अब इन जनरल मैनेजर साहब को जब हमने भगवान नहीं माना तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया इन्होंने साहब हमको मुश्किलों में मतलब जिसे क्या कहते हैं अरे अब हम लोग साफ कहानियां लिखा करते थे वो कहानियों में गलतियां निकालनी शुरू कर दी यहां पर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया यहां पर आपने फलाना कर दिया यहां पर ये कर दिया यहां पर वो कर दिया और उसके बाद जैसे तैसे करके उन्होंने ये भी निश्चय कर लिया कि कैसे मुझको उस विभाग से यानी जहां भी वो थे वहां से निकलवा फेंके चलिए वो तो अब वो असली ऊपर ओमनी पोर्टेंट ओम्नी भगवान की कृपा रही कि हम वहां से निकल के जहां गए वहां पर हम थोड़ा इज्जत कमा लिए और वहां पर थोड़ा शांति का जीवन भी बिताए मगर इन भाई साहब ने अपने दो तीन साल के जीवन में जो हम इनके साथ रहे जितना कष्ट दे सकते थे वो दिया और उसके कारण सिर्फ एक था कि हमने उनको भगवान मानने से इनकार कर दिया मगर आप इस बात का ये मतलब मत निकालिएगा कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया भगवान मान लेना मैं तो केवल एक प्रश्न उठा रहा हूं कि हम अपने पारिवारिक संदर्भ में भगवान मान लेते हैं हम अपने अधिक, मतलब अधिकारी वर्ग में भगवान मान लेते हैं स्कूल में टीचर को भगवान मान लेते हैं मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे संबंध हैं वो संबंध है एक रोल पर आधारित है यानी जो रोल वो हमारे साथ निभा रहे हैं उस रोल पर आधारित है जो, तो उस रोल आधारित संबंधों को भगवान का दर्जा दे देना यानी जैसे अभी वो जो गाना शुरू में बजा तो भैया पति पत्नी का संबंध एक रोल रिलेशनशिप है अब उस रोल रिलेशनशिप को ये कह देना कि तुम ही मेरे देवता हो तो यार ये बड़ा डाउटफुल चीज है ये बड़ा डिबेटेबल है मेरे हिसाब से और मैं ये सब डाउटफुल डिबेटेबल खाली इसलिए थोड़ा जैसे क्या कहते हैं शब्दों को हल्का करने की कोशिश कर रहा हूं मेरे हिसाब से तो यह बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है क्योंकि इसमें न केवल आप अपने आप को एक बंधन में डाल रहे हैं बल्कि इसके इसको कहकर आप उस अगले व्यक्ति को भी आदमी यानी इंसान बनने का मौका उसके हाथ से छीन ले रहे हैं तो साहब ये जो भगवान बनाना खुदा बनाना ईश्वर बना लेना किसी को मेरे हिसाब से ये एक बड़ा ही आ, बड़ा ही जैसे कहते हैं कि अच्छा काम नहीं है मैं ये कह सकता हूं इसको मैं बुरा नहीं कहूंगा मैं केवल ये कहूंगा क्योंकि ये न सिर्फ आपके लिए कांटे बोना है बल्कि अगले के लिए भी कांटे बो देना है अब यहां पर एक मेरा सुझाव है वही वो, वो सुझाव सिर्फ ये है कि बजाय इसके क्या हम हर संबंध में हर रोल रिलेशनशिप में जो भी हम रिलेशनशिप समझते हैं क्या हम उसके लिए अपने मन में कुछ मानदंड तैयार कर सकते हैं मानदंड तैयार करने से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि वो मानदंड जो हम तैयार करें कि भाई भाई को ऐसा होना चाहिए पति को ऐसा होना चाहिए प्रेमी को ऐसा होना चाहिए प्रेमिका को ऐसा होना चाहिए उसमें हम एक डूज एंड डोंट्स लगा ले अपने हिसाब से और ये डूज एंड डोंट्स बजाय इसके कि हम दूसरे से एक्सपेक्ट करें ये डूज एंड डोंट्स हम जब उस रिलेशन में हो तो हम वो डूज एंड डोंट्स को फॉलो करें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भगवान बनने का प्रयास कीजिए मैं केवल ये कह रहा हूं कि आप उन संदर्भों में मतलब जिस संदर्भ में भी आप सोचते हो मसलन एक मित्र का रिलेशनशिप यदि आप समझिए तो उस मित्र के रिलेशनशिप में कुछ डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं तो आप बजाय इसके कि अपने मित्र में वो डूज एंड डोंट्स खोजने की कोशिश करें आप वो डूज एंड डोंट्स अगर अपने आप फॉलो करने लगें तो मुझे लगता है कि अगला अच्छा मित्र बने या ना बने मगर आप डेफिनेटली अच्छे मित्र बन सकते हैं यह मेरा विचार है तो साहब भगवान बनाने की बात जब कहने पर आता हूं तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया भगवान न बनाओ और न भगवान बनू कोशिश ये करें कि अपने हिसाब से जो सबसे अच्छा कर सके वो करें और मेरे ख्याल से भगवान और भक्त का रिलेशनशिप वो उस ओमने पोटेंट ओमनी प्रजेंट ओमनी साइंट भगवान के लिए ही छोड़ दिया जाए और हम उसपे मानव के रोल को किसी भी तरीके से न डालें तो इसके साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूं और एक बार फिर आपसे कहूंगा कि भाई वृद्धाश्रम के बारे में आपके जो विचार हो वो अगर आप चाहते हो कि उसको हम सबके साथ शेयर करें तो आप उसको डेफिनेटली मुझे भेज दीजिए मैं जब वो विचार शेयर करूंगा तो मैं किसी का नाम डेफिनेटली नहीं लूंगा परंतु यदि आप ये चाहते हो कि आपके विचारों को आपके नाम के साथ बोला जाए तो वो भी बता दीजिएगा साहब और बस निवेदन यह है कि पहली फरवरी तक यदि आप मुझे भेज देंगे तो मुझे भी उसको तैयार करने में थोड़ा सा समय मिल जाएगा और वरना तो मैं जैसा भी बोलता हूं बोल ही दूंगा तो साहब बातें करते रहना है और बातें करते रहिए तो हमने अपनी बात कह दिया अब आप अपनी बात कहिएगा तो इसके साथ ही हम आज आपसे आज्ञा लेते हैं आपने समय दिया हमारी बात सुनने के लिए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और फिर कुछ और बातें करेंगे आप भी कुछ बातें कहिए और हां अगर आप किसी विषय पर आ, चाहते हो कि उस विषय पर अब एक विचार प्रकट किए जाए तो आप मुझे वो भी जरूर बताइएगा चलते हैं साहब नमस्कार फिर मिलेंगे और बातें करते रहेंगे बहुत रात बीती चलो मैं सुना पवन थेड़ सरगम मेलोरी सुना